पत्रावली 350 सौ पचास स्वामी अखंडानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाया अल्मोड़ा 24 जुलाई अठारह सौ संतानवे कल्याण तुम्हारे पत्र में सविस्तार समाचार पाकर अत्यंत खुशी हुई अनाथालय के बारे में तुम्हारा जो अभिमत है वह अति उत्तम है श्री महाराज स्वामी ब्रह्मानंद अविलंब ही उसे अवश्य पूर्ण करेंगे एक स्थायी केंद्र स्थापित करने के लिए पूर्णतया प्रयास करते रहना रूपियों के लिए कोई चिंता नहीं है कल अल्मोड़ा से समतल प्रदेश में आने की मेरी अभिलाषा है जहां भी हलचल होगी वहीं दुर्भिक्ष के लिए चंदा एकत्र करूंगा। चिंता न करना कलकत्ते में जैसा हमारा मठ है उसी नमूने से प्रत्येक जिले में जब एक एक मठ स्थापित होगा तभी मेरी मनोकामना पूरी होगी प्रचार कार्य बंद न होने पाए एवं प्रचार की अपेक्षा विद्यादान ही प्रधान कार्य है ग्रामीण लोगों में भाषण आदि के द्वारा धर्म इतिहास इत्यादि की शिक्षा देनी होगी खासकर उन लोगों को इतिहास से परिचित करना होगा हमारे इस शिक्षा कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए इंग्लैंड में एक सभा स्थापित की गई है उसका कार्य अत्यंत संतोषजनक है जीव बीच में बीच बीच में मुझे ऐसा समाचार मिलता रहता है इसी तरह धीरे धीरे चारों ओर से सहायता मिलती रहेगी चिंता की क्या बात है जो लोग यह समझते हैं कि सहायता मिलने पर कार्य प्रारंभ किया जाए उनसे कोई कार्य नहीं हो सकता जो यह समझते हैं कि कार्य क्षेत्र में उतरने पर अवश्य सहायता मिलेगी वे ही कार्य संपादन कर सकते हैं सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर विद्यमान भी है इसमें विश्वास रखो वे अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रह सकती मेरा हार्दिक प्यार तथा आशीर्वाद लेना तथा ब्रह्मचारी से कहना तुम बीच बीच में अत्यंत उत्साहपूर्ण पत्र मठ में भेजते रहना जिससे कि सब लोग उत्साहित होकर कार्य करते रहें वाह गुरु की फतेह किम अधिकम थे तुम्हारा विवेकानंद मेरी हल्बायस्टर को लिखित अल्मोड़ा 25 जुलाई अठारह प्रिय मेरी अपना वादा पूरा कर देने के लिए अब मेरे पास अवकाश इच्छा और अवसर है इसलिए पत्र आरंभ कर रहा हूँ कुछ समय से मैं बहुत कमजोर हूँ और उसकी वजह से तथा अन्य कारणों से इस जयंती महोत्सव काल में मुझे अपने इंग्लैंड की यात्रा स्थगित करनी पड़ी पहले तो मुझे अपने अच्छे तथा अत्यंत प्रिय सुहृदों से एक बार फिर न मिलने की असमर्थता पर बड़ा दुख हुआ किंतु कर्म का परिहार नहीं हो सकता और मुझे अपने हिमालय से ही संतोष करना पड़ा किंतु है तो यह दुखद ही थोड़ा क्योंकि जीवंत आत्मा का जो सौंदर्य मनुष्य के चेहरे पर चमकता है वह जड़ पदार्थों के कितने ही सौंदर्य के अत्यधिक आह्लादकारी होता है क्या आत्मा संसार का आलोक नहीं है कई कारणों से लंदन में कार्य को धीमी गति से चलना पड़ा दिन में अंतिम कारण जो कम महत्वपूर्ण नहीं है रुपया है मेरी दोस्त जब मैं वहाँ रहता हूँ रुपया येन के प्रकार आ ही जाता है जिससे कार्य चलता रहता है अब हर आदमी अपना कंधा झाड़ रहा है मुझको फिर अवश्य आना है और कार्य को पुनर्जीवित करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना है मैं काफ़ी घुड़सवारी एवं व्यायाम कर रहा हूं, किंतु डॉक्टरों की सलाह से मुझे अधिक मात्रा में मखनिया दूध पीना पड़ रहा था जिसका फल यह हुआ कि मैं पीछे की बजाय आगे की ओर अधिक झुक गया हूं। यद्यपि मैं हमेशा से ही एक अग्रगामी मनुष्य हूं, फिर भी मैं तत्काल ही बहुत अधिक मशहूर होना नहीं चाहता और मैंने दूध पीना छोड़ दिया है मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमको अपने भोजन के लिए अच्छी भूख लगने लगी है क्या तुम विम्बलडन की कुमारी मार्गरेट नोबल को जानती हो वह हमारे लिए परिश्रम के साथ कार्य कर रही है अगर हो सके तो तुम उसके साथ पत्र व्यवहार प्रारंभ कर देना और तुम मेरी वहाँ काफ़ी सहायता कर सकती हो उसका पता है ब्रांडवुड वारप्लेल रोड विम्बलडन तो हाँ तुमने मेरी छोटी सी मित्र कुमारी आचार्य से भेंट की और तुमने उनको पसंद भी किया यह अच्छी बात रही उसके प्रति मेरी महान आशाएँ हैं जब मैं बहुत ही वृद्ध हो जाऊँगा तो जीवन के कर्मों से कैसे पूर्णतया विमुक्त होना चाहूँगा तुम्हारे एवं कुम्हारी आर्चर्ड के सदिश अपने छोटे प्यारे मित्रों के नामों से संसार को प्रतिध्वनित होता हुआ सुनूँगा और हाँ मुझे खुशी है कि मैं शीघ्रता से वृद्धत्व को प्राप्त हो रहा हूँ मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं स्वर्ण के बीच रजत सूत्र मेरा तात्पर्य काले से है शीघ्रता से चले आ रहे हैं एक उपदेशक के लिए युवक होना बुरा है क्या तुम ऐसा ही सोचती मैं तो ऐसा ही समझता हूँ जैसा कि मैंने जीवन भर समझा एक वृद्ध मनुष्य में लोगों की अधिक आस्था रहती है और वह अधिक पूज्य नजर आता है तथापि वृद्ध दुर्जन संसार में सबसे बुरे दुर्जन होते हैं क्या ऐसी बात नहीं संसार के पास अपना न्याय विधान है जो दुर्भाग्य से सत्य से बहुत ही भिन्न है तो तुम्हारा सार्वभौमिक धर्म द मंडे रिव्यू के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है इसकी कदापि चिंता न करना किसी अन्य पत्र में प्रयत्न करो एक बार कार्य आरंभ हो जाने पर तुम अधिक तेजी से बढ़ सकोगी ऐसा मुझे विश्वास है और मैं कितना प्रसन्न हूँ कि तुम कार्य से प्रेम करती हो इससे मार्ग प्रशस्त होगा इसके विषय में मुझे किंचित भी संशय नहीं हमारे विचारों के लिए एक भविष्य है प्री मेरी और यह शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित होगा मैं सोचता हूँ कि यह पत्र तुम्हें पेरिस में मिलेगा तुम्हारे मनोरम पेरिस में और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे बहुत कुछ लिखोगी फ्रांसीसी पत्रकारिता एवं वहाँ होने वाले आगामी विश्व मेला के संबंध में मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वेदांत एवं योग के द्वारा तुम्हें सहायता मिली है दुर्भाग्य से कभी कभी मैं सर्कस के उस विचित्र विदूषक के सदृश हो जाता हूँ जो दूसरों को तो हंसाए किंतु स्वयं खिन्न हो स्वभावतः तुम प्रफुल्ल प्रवृत्ति की हो किंतु कोई भी वस्तु मुझे स्पर्श करती नहीं लगती साथ ही तुम एक दूरदर्शी लड़की हो इस सीमा तक कि तुमने प्यार एवं इसकी संपूर्ण मूर्खताओं से अपने को समझ बूझ अलग रखा है अतः तुमने अपने शुभ कर्म का अनुष्ठान कर लिया है और अपने आजीवन मंगल का बीज वपन कर लिया है जीवन में हमारी कठिनाई यह है कि हम भविष्य के द्वारा प्रेरित न होकर वर्तमान के द्वारा होते हैं वर्तमान में जो वस्तु थोड़ा भी सुख देती है हमें अपनी ओर खींच ले जाती है और फलस्वरूप वर्तमान समय के थोड़े से सुख के लिए हम भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी आपत्ति मोल ले लेते हैं मैं चाहता हूँ कि मुझे न कोई प्यार करने वाला होता और बाल्यावस्था में अनाथ होता मेरे जीवन की सबसे महान विपत्ति मेरे अपने लोग रहे हैं मेरे भाई बहन एवं मां आदि संबंधी जन व्यक्ति की प्रगति में भयावह अवरोध की तरह है और क्या यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लोग फिर भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा नए संबंधियों की खोज करते रहेंगे जो एकाकी है वह सुखी है सबका समान मंगल करो लेकिन किसी से प्यार मत करो यह एक बंधन है और बंधन सदा दुख की ही सृष्टि करता है अपने मानस में एकाकी जीवन बिताओ यही सुख है देखभाल करने के लिए किसी व्यक्ति का न होना और इस बात की चिंता न करना कि मेरी देखभाल कौन करेगा मुक्त होने का यही मार्ग है तुम्हारी मानसिक रचना से मैं बड़ी ईर्षा करता हूँ शांत सौम्य विनोदी फिर भी गंभीर एवं विमुक्त मेरी तुम मुक्त हो चुकी हो पहले से ही मुक्त तुम जीवन मुक्त हो मैं नारी अधिक हूँ पुरुष कम तुम पुरुष अधिक हो एवं नारी कम मैं सदा दूसरे के दुख को अपने ऊपर ओढ़ता रहा हूं, बिना किसी प्रयोजन के किसी को कोई लाभ पहुंचाने में समर्थ हुआ बिना ठीक उन स्त्रियों की तरह जो संतान न होने पर अपने संपूर्ण स्नेह को किसी बिल्ली पर केंद्रित कर देती है क्या तुम समझती हो कि इसमें कोई आध्यात्मिकता है सब निरर्थक ये सब भौतिक स्नायुविक बंधन है यह बस इतना ही भर है ओह भौतिकता के साम्राज्य से कैसे मुक्त हुआ जाए तुम्हारे मित्र श्रीमती मार्टिन हर महीने अपनी पत्रिका की प्रतियां मुझे भेजा करती है परंतु स्टडी का थर्मामीटर ऐसा लगता है शून्य के नीचे हो गया है इस गर्मी में मेरे इंग्लैंड न पहुँचने के कारण वह बहुत ही निराश हो गया लगता है मैं कर ही क्या सकता था हम लोगों ने यहाँ दो मठों का कार्य प्रारंभ कर दिया है एक कलकत्ते में और एक मद्रास में कलकत्ते का मठ जो किराए में लिया गया एक जीर्ण मकान है पिछले भूचाल में भीषण रूप से प्रकंपित हो गया था हमें बालकों की अच्छी संख्या प्राप्त हो चुकी है उन्हें अप्रशिक्षित किया जा रहा है अनेक स्थानों में हमने अकाल सहायता का कार्य प्रारंभ कर दिया है और कार्य अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है भारत के विभिन्न स्थानों में इस प्रकार के और भी केंद्र स्थापित करने की चेष्टा हम लोग करेंगे कुछ दिनों बाद मैं नीचे मैदान की ओर जाऊँगा और, और वहाँ से पश्चिमी पर्वतों की ओर जब मैदानों में ठंडक पड़ने लगेगी मैं सर्वत्र एक व्याख्यान यात्रा करूँगा और देखना है कि क्या काम हो सकता है अब यहाँ लिखने के लिए मैं अधिक समय न पा सकूँगा कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं अतः मैं लिखना बंद करता हूँ प्यारी मेरी तुम सब लोगों के सुख एवं प्रसन्नता की कामना करते हुए भौतिकता तुम्हें कभी भी आकर्षित न करे यही मेरी सतत प्रार्थना है भगवत पदाश्रित विवेकानंद तीन सौ बावन श्रीमती लेगेट को लिखित अल्मोड़ा अट्ठाईस जुलाई अठारह सौ सन्तानवे मेरी प्यारी माँ आपके सुंदर कृपा पत्र के लिए अनेक धन्यवाद काश मैं लंदन में होता और खेतड़ी के राजा साहब का निमंत्रण स्वीकार कर सकता पिछली बार लंदन में मैं बहुत से प्रीत भोजों में सम्मिलित हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश अस्वस्थता के कारण मैं राजा साहब का साथ न दे सका तो अलबर्टा फिर अपने घर अमेरिका पहुंच गई है उसने रोम में मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं ऋणी हूं। हाल ही कैसे है हाली दंपति को मेरा स्नेह दे तथा नवागत शिशु मेरी सबसे छोटी बहन को मेरी ओर से प्यार करें मैं पिछले नौ महीने में हिमालय में कुछ विश्राम करता रहा हूं। अब फिर मैदानों की ओर जा रहा हूँ काम में जुट जाने के लिए फ्रेंसिस फ्रेंसिस फ्रेंस और जो जो और मैं को मेरा प्यार और आपको भी चिरंतन आपका विवेकानंद